दृष्टि महत्व आपके हृदय में भी तीन धारा बह रही है कर्मधारा भावधारा तथा ज्ञानधारा पर मुख्य बात यह है कि आपका भाव कहाँ केंद्रित है जहाँ आपका भाव केंद्रित होगा वहीं आपकी कर्मधारा आपको ले जाएगी वहीं आपकी ज्ञान धारा भी आपको ले जाएगी भावधारा का महत्व सर्वाधिक है और इसको सदा मानना पड़ता है जैसे सीमा पर एक सैनिक है घुसपैठी आ रहे हैं बीस लोगों को गोली से भून देता है पर क्या उसके ऊपर हत्या का अभियोग चलता है बीस लोगों को उसने गोली से भून दिया उसको हत्या क्यों नहीं लगी उसको तो महावीर पदक मिल रहा है पर एक व्यक्ति किसी को चाकू दिखा देता है तो उसको फांसी की सजा मिलती है मुख्य बात है दृष्टि कहाँ पर केंद्रित है उसकी दृष्टि हिंसा में नहीं देश की रक्षा में केंद्रित है उसकी दृष्टि कर्तव्य पालन में नहीं है और दूसरे की दृष्टि स्वार्थ से ओत ओतप्रोत है राग द्वेष से ओत ओतप्रोत है इस दृष्टि का फल अलग है दृष्टि एक विलक्षण चीज है आप देखते हैं आपके घर में एक स्त्री शरीर है वह शरीर पति को पत्नी रूप में दिखाई दे रहा है पर उसका पिता उसको अपनी कन्या देखता है उसका भाई आ जाता है तो उसको बहन दिखाई देती है और उसका पुत्र उसके चरणों में गिरता है कि हमारी माता है उसको माता दिखाई दे रहा है वह शरीर एक कामी को सुन शरीर सुंदर दिखाई दे रहा है योगी को वह शरीर हार मांस का पुंज दिखाई दे रहा है आप बताइए कि उस शरीर का क्या स्वरूप है शरीर क्या है दृष्टि है एक शरीर दृष्टि भेद से विभिन्न प्रकार का दिखाई दे रहा है सत्संग कक्ष में कोई पुण्य अर्जन करने के लिए आ सकता है कोई बहुत दुखित है तो वहां आकर बैठ सकता है कि मेरा दुःख दूर होगा सत्संग सुनने से किसी के भाई ने पत्नी ने अपमान कर दिया वह भी सत्संग में आकर बैठेगा कोई ऐसा भी आ सकता है कि सब असावधान हो जाएं तो जूता चप्पल ही उड़ा दें पर कोई ऐसा होगा कि जो तत्व जिज्ञासा के लिए आएगा कोई ऐसा होगा जो भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर के आएगा कोई ऐसा होगा जो अपना जीवन दिव्य भाव में ऊपर उठाने के लिए आएगा यह दृष्टि एक बहुत बड़ी चीज़ है इसलिए मैं बार बार यह कहना चाहता हूं कि आपको यह निर्धारण कर लेना चाहिए कि मानव जीवन का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है और बाकी जितने कर्तव्य आपको दिखते हैं ये पड़ाव मात्र है एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक आप जाएंगे पर लक्ष्य को यदि भूल जाएंगे तो पड़ाव में भटक जाएंगे पड़ाव बहुत है और जैसे जैसे आप ऊपर उठेंगे वैसे वैसे पढ़ाओ बड़ी सुविधा प्रदान करेंगे आप जैसे जैसे अध्यात्म में ऊपर बढ़ेंगे आपका सम्मान बढ़ेगा और यदि आप जगत का रस लेने लगेंगे तो आपको लक्ष्य ही भूल जाएगा बहुत बाधाएं हैं इन बाधाओं को दूर करने के लिए शास्त्र हमको दृष्टि देता है कि इस दृष्टि से व्यवहार करो शास्त्र की दृष्टि कहीं आपको घर से हटाकर जंगल में बैठने की नहीं है आप अपने गुरुस्थान में जाते हो वहाँ झाड़ू लगाते हो झाड़ू लगाने पर आपको अनुभव होता है कि गुरु की सेवा कर रहे हैं वहाँ आए गए को पानी पिलाते हो तो आपको लगता है गुरु की सेवा कर रहे हैं लेकिन घर में झाड़ू लगाते हो तो क्यों नहीं लगता कि गुरु की सेवा कर रहे हैं यदि गुरु स्थान में झाड़ू लगाने से गुरु की सेवा करने का भाव बन सकता है तो घर में भी झाड़ू लगाने से यह भाव बन सकता है पर कब भाव बनेगा जब हम घर का मालिक भगवान को बनाएंगे गलती कहां से होती है विचार करके देखिए घर में एक पुत्र उत्पन्न होता है क्या कोई माता पिता सच्चाई से कह सकते हैं कि मैंने बालक की आँख बनाई मैंने बालक का कान बनाया मैं बालक में प्राण का संचार कर रहा हूँ क्या उसको पता है कि आंख कब बन रही है कान कब बन रहा है हम विचार नहीं करते उस बालक का नेत्र भगवान ने बनाया बालक का सोत्र भगवान ने बनाया उसके अंदर बुद्धि का विकास भगवान ने किया उसके कर्म संस्कार का ज्ञान भगवान को है उसका प्राण भगवान चला रहा है पर हम एका एक बोल उठते हैं मेरा बालक है जिस समय मेरा बालक है या बोलते हैं उस समय भगवान को भूल जाते हैं यदि वही भगवान हमको स्मरण में आ जाए कि बालक भगवान का है भगवान ने हमको पालन पोषण के लिए दिया है कितने दिन के लिए दिया है हमको पता नहीं है इसके पालन पोषण के द्वारा इसके विकास क्रम में मैं भगवान की उपासना में लगा रहूंगा। यदि इस सच्चाई को आप वहीं से स्वीकार कर लें तो बालक के प्रति आपको मोह नहीं होगा भगवान के प्रति आपको प्रेम होगा भगवान के नाते बालक के प्रति आपको प्रेम होगा पर बालक के प्रति आपके अंदर मोह नहीं उत्पन्न होगा भारतीय परंपरा पर विलक्षण है आप घर में भोजन बनाते हैं प्रश्न यह नहीं कि भोजन क्यों बनाते हैं प्रश्न यह है कि आप भोजन किसके लिए बनाते हैं यदि घर में भगवान के लिए भोजन बनता है घर के प्रत्येक प्राणी समझते हैं कि हमारे घर में भगवान प्रतिष्ठित है घर भगवान का है भगवान को भोग लगा करके हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तब निश्चित बुद्धि में परिवर्तन आएगा इसमें कोई संदेह नहीं हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम शुद्ध दृष्टि से शास्त्र दृष्टि से व्यवहार कर सकें यदि इस दृष्टि से हम व्यवहार करते हैं यहाँ तक कि यदि यह पक्का हो गया कि भगवान ने यह शरीर बनाया है भगवान ने यह शरीर दे करके एक कर्तव्य में लगाया है तो शरीर को स्नान कराना भी भगवान की भक्ति बन सकता है पर इसके लिए सच्चाई को स्वीकार करना बहुत जरूरी है और माया सच्चाई को स्वीकार नहीं करने देती कि यदि सच्चाई आप स्वीकार कर लेंगे तो भोग कैसे बनेगा इसलिए सच्चाई को आवरण करने का काम माया करती है और अनुग्रह शक्ति सच्चाई को प्रकट करने का काम करती है और वेदोक्त साधन तत्व आपको सच्चाई को स्वीकार करने की योग्यता प्रदान करता है उस साधन को छोड़कर के योग्यता नहीं आएगी तो आप सच्चाई को जानते हुए भी पहचान नहीं पाएंगे और जब पहचान नहीं पाएंगे तो बहुत कठिन काम हो जाएगा जगत में एक विंडम्बना है जब शरीर में शक्ति कूदती है तब अनुभव नहीं रहता है और जब अनुभव आता है तो शक्ति क्षीण हो जाती है बुढ़ापे में अनुभव आया तो शक्ति क्षीण हो गई उस समय व्यक्ति साधना करना चाहता है पर कर नहीं सकता जब करने की ताकत थी तब क्या करना है यह अनुभव नहीं था